का भाई अंत समय जब काल है कौन करो चतुराई कौन करो चतुराई कर्म कर्म बहुत कठिनाई बहुत कठिनाई चला दिन जाए बीखा को मन कपट कुचाली चरण धरे मुर्खाई चरण धरे मुर्खाई के करम बहुत कठिनाई जग के करम बहुत कठिनाई गुरु प्रताप की संगति इन थोड़े से शब्दों में सदियों सदियों की खोज का निचोड़ अनंत अनंत साधकों की साधना की सुवास है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 और आलोक आलोक ही नहीं है अमृत भी है अस्तो मां सत असत से सत की ओर ले चलो क्योंकि अंधकार से बड़ा असत और जगत में कोई भी नहीं है। अंधकार की कोई सत्ता नहीं है अंधकार बिल्कुल असत है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 झंझी ने बांधने की कोई जरूरत नहीं जहां कहो वहां चलू क्योंकि मैंने तो अपने को उस पे छोड़ दिया है वो जहां ले जाए अब तुम्हारे हाथ में डाल दिया तो उसकी मर्जी होगी थोड़े लुटेरे झेंपे तो संकोच भी खाए आखिर आदमी थे आखिर बुरा से बुरा आदमी भी तो आदमी ही होता है आदमी बिल्कुल तो किसी में कभी मर नहीं जाती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 भारतीय संस्कृति जहां मौका मिले चूंटी लेते आखर उस महिला से न रहा गया वो भी कब तक चुप रहे उसने मुल्ला को कहा कि बढ़ऊ शर्म नहीं आती बाल सफेद हो गए शर्म नहीं आती स्त्रियों को धक्का देते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 ये सब चतुराई काम ना आएगी ये वेदान और वेदांत सब पड़े रह जाएंगे ये उपनिषि और गीता और कुरान बाइबल सब पड़े रह जाएंगे जब मौत द्वार पर दस्तक दिख सब होश भूल जाओगे मानुष जन्म बहुर नहीं पहियो हो वादी चला दिन जाई और याद रखो बहुत मुश्किल से ये मनुष्य की गरिमा मिली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 जग के करम बहुत बात ताते बरम भरम ताते बरम भरम जहरा ताते भरम भरम जहरा जग के करो